देवी भागवत नवम स्क ब्रह्म श्री कृष्ण और श्री राधा से प्रगट चिन्मय देवी और देवताओं के चरित्र इन तेज तेजस्वरूपणी देवी में तीनों गुण विद्यमान है तपाए हुए स्वर्ण के समान इनका वर्ण है ऐसी प्रतिभा वाली है मानो करोड़ों सूर्य चमक रहे हो इनके मुख पर मंद मंद मुस्कराहट छाई रहती है ये हजारों भुजाओं से सुशोभित है अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों को हाथ में दिए रहती हैं। इनके तीन नेत्र हैं, वे विशुद्ध वस्त्र धारण किए हुए हैं रत्न बढ़ा रहे हैं संपूर्ण स्त्रियां इनके अंश की कला से उत्पन्न हैं, इनकी माया जगत के समस्त प्राणियों को मोहित करने में समर्थ है गृहस्थ कामी पुरुषों को ये सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती है इनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है विष्णु के उपासकों के लिए ये भगवती वैष्णवी है मुमुक्षुजनों को मुक्ति प्रदान करना और सुख चाहने वालों को सुखी बनाना इनका स्वभाव है स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी और गृहस्थों के घर लक्ष्मी के रूप में ये विराजती हैं तपस्वियों के पास तपस्या रूप से राजाओं के यहाँ श्री रूप से अग्नि में द्राहिका रूप से सूर्य में प्रभा रूप से तथा चंद्रमा एवं कमल में शोभा रूप से की शक्ति शोभा पा रही है। शक्ति ये देवी परमात्मा श्री कृष्ण करने की योग्यता प्राप्त होती है इन्हें से जगत शक्तिमान माना जाता है इनके बिना प्राणी जीते हुए भी मृतक के समान है नारद ये सनातनी देवी संसार रूपी वृक्ष के लिए बीज स्वरूपा है स्थिति बुद्धि फल शुद्धा पिपासा दया निद्रा तंद्रा क्षमा मति शांति लज्जा तुष्टि पुष्टि भ्रांति और कांति आदि सभी इन दुर्गा के ही रूप में है वे देवी सर्वे श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके सामने विराजमान हुई राजकेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हें एक रत्न में सिंहासन प्रदान किया महामुने इतने में चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी शक्ति के साथ वहां पधारे विष्णु के नाभि कमल से निकलकर उनका पधारना हुआ था ज्ञानियों में श्रेष्ठ परम तपस्वी श्रीमान ब्रह्मा अपने हाथ में कमंडलू लिए हुए थे ब्रह्मते से उनका शरीर देदीप्यमान हो रहा था अपने चारों मुखों से वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे उस समय सैकड़ों चंद्रमाओं के समान प्रभावशाली उनकी परम सुंदरी शक्ति चिन्मय वस्त्र एवं रत्न निर्मित भूषणों से अलंकृत होकर सर्वकारक श्रीकृष्ण की स्तुति करके पतिदेव के साथ श्रीकृष्ण के सामने रत्नमय सिंहासन पर प्रसन्नता पूर्वक बैठ गई इसी समय भगवान श्रीकृष्ण के दो रूप हो गए उनका आधा बायां अंग महादेव के रूप में परिणित हो गया दक्षिण अंग से गोपीपति श्रीकृष्ण रह जाए महादेव की कांति ऐसी थी मानो शुद्ध स्फटिक मरी हो एक अरब सूर्य के समान वे चमक रहे थे भुजाएँ पट्टीस और त्रिशूल से सुशोभित थे, वे बाघांबर पहने हुए थे तपाए हुए सुवर्ण के सजिश्त उनके वर्ण की आभा थी सिर पर जटाओं का भार छवि बढ़ा रहा था वे शरीर में भस्म लगाए हुए थे मस्तक पर चंद्रमा की शोभा हो रही थी मुखमंडल मुस्कान से भरा था नीले कंठ से शोभा पाने वाले वे शंकर दिगंबर वेश में थे सर्पों ने भूषण बनकर उन्हें भूषित कर रखा था उनके दाहिने हाथ में रत्नों की बनी हुई सुसंस्कृत माला सुशोभित थी वे अपने पांच मुखों से ब्रह्म ज्योतिष स्वरूप सनातन श्रीकृष्ण के नाम का जप कर रहे थे श्रीकृष्ण सत्य स्वरूप परमात्मा एवं ईश्वर हैं वे कारणों के कारण संपूर्ण मंगलों के मंगल जन्म मृत्यु जरा ब्याधि शोक और भय को हरने वाले और मृत्यु के भी मृत्यु हैं अतएव इन्हें मृत्युंजय भी कहा जाता है महाभाग शंकर इनकी स्तुति करके सामने रखे हुए रत्नमय सुरम्य सिंहासन पर विराज गए